वेदांतसार अध्याय पाँच समाधि में बाधाएँ व उनका निराकरण एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पक लय विक्षेप काषाय रसास्वाद लक्षणा चुवार विघ्ना संभवंत इस प्रकार आठ अंगों वाले निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि में लय विक्षेप कषाय तथा रसास्वाद के रूप में चार प्रकार की बाधाएँ आ सकती है लयह तावत अखंड वस्तु अनावलंबन चित्तवृत्ते निद्रा इनमें से चित्तवृत्ति का अखंड ब्रह्म वस्तु का आश्रय लेने में असमर्थ होकर निद्रा निद्रावस्था में डूब जाना लय कहलाता है अखंड वस्तु वस्तुअनावलंबन चित्तवृत्ते अन्य अन्यवलंबनम विक्षेप है चित्तवृत्ति का अखंड ब्रह्म वस्तु को छोड़कर अन्य विषय का आश्रय लेना विक्षेप कहलाता है लय विक्षेप अभावे अभाव अभी चित्तवृत्ते राग आदि स्तब्धि भावाद, अखंड वस्तु वस्तुअनावलंबनम कसाय लय तथा विक्षेप के न रहने पर भी राग आसक्ति वासनाओं संस्कारों से चित्त वृत्ति का स्तंभ होकर अखंड ब्रह्म वस्तु का आश्रय न लेना कासाय कसेलापन कहलाता है अखंड वस्तु वस्तुअनावलंबन अभी चित्तवृत्ते कल्पक आनंद आस्वादनमसास्वाद समाधि आरंभ समय सविकल्पक आनंद आस्वादनम चित्तवृत्ति का अखंड ब्रह्म वस्तु का आश्रय लिए बिना ही सविकल्प समाधि का आनंद लेना अथवा निर्विकल्प समाधि आरंभ होने पर भी सविकल्प का आनंद लेते रहना रसास्वाद कहलाता है अनेक विघ्न चतुष्ट विरही निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्र अवस्थ अवतिषते यदा तविकल्प समाधि इति से चित्त जब उपरोक्त चार प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर वायुरित स्थान में रखे दीपक के समान अचल स्थिर होकर केवल अखंड चैतन्य होकर अवस्थित होता है तब उसे निर्विकल्प साम कहते हैं उक्तम लय संबोधयेत चिंत विक्षिप्त शमेत पुनः सकषा विजालियात समाप्त न चाला न आस्वादयेत आस्वाद्र निषंग प्रग्रिया भवद यथादीपो निवातस्थो लेंगते सोप मास्मृता इति कहा भी गया है चित्त को लय के समय जगाना चाहिए विक्षिप्त हो जाने पर शांत करना चाहिए कसाय आसक्त हो जाने पर उसे समझाना चाहिए तथा उस शांत हुए को चंचल विचलित होने से रोकना चाहिए और सभी कल्प में रसास्वादन न करते हुए विवेक के द्वारा निसंग हो जाना चाहिए तथा जैसे वायुरच स्थान में दीप की लौ डुलती नहीं उसी से योगी के समाहित चित्त की उपमा दी गई है